आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट फोर एफ एम आपका स्वस्थ आपके हाथ में इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आज संडे है और सुबह सुबह आप बहुत ही फ्रेश फील कर रहे होंगे छुट्टी का दिन है आज के शो को सजाने के लिए खेड ब्रह्मा सिद्ध हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ला जी हैं जो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं उनसे बातें होगी और आपका स्वास्थ्य आपके हाथ इस कार्यक्रम में हम उनको सुनेंगे और जो भी हड्डियों का प्रॉब्लम है या कमर का दर्द है या घुटनों का दर्द है उस विषय को लेकर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और डॉक्टर साहब से सीधे सवाल कर सकते हैं चौरानवे इस नंबर पर और मैसेज भी कर सकते हैं और मैसेज करने के लिए आपको अपना नाम उम्र और कितने दिन से आपको तकलीफ़ है ये और आपका बॉडी वेट क्या है ये सारी चीज़ें लिखकर आप भेज दीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर तो डॉक्टर साहब आपको सीधे ही बताएंगे कि क्या करना है आगे तो इसीलिए आप सभी की तरफ से आज के इस विशेष कार्यक्रम आपका स्वस्थ आपके हाथ में डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ला जी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार ओम शांति मैं डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ला ऑर्थोपेडिक सर्जन सिद्धपुर गुजरात से हूं और आप सबका अभिवादन करता हूं मैं आ, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अबुरोड के मधुबन रेडियो से बोल रहा हूं और आप सबको नमस्कार करता हूं ओके okay, डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है और अच्छा लगता है कि आप सिद्धपुर से आए हुए हैं हमारे सिद्धपुर में बहुत सारे लोग रहते रेडियो मधुबन का हमेशा सुनते हैं खेड ब्रहमा में सुनते हैं और पालनपुर और आबू रोड के सभी लोग सुनते हैं तो उन सभी के लिए अच्छा है कि आप लोकल डॉक्टर हैं तो यहाँ के बारे में जानकारी भी आपके पास है और यहाँ पर जो हड्डियों का प्रॉब्लम हो रहा है उसके बारे में भी आप अच्छी तरह से बता पाएंगे तो मैं चाहूँगा कि हमारे सभी दोस्त जो सिद्धपुर के आस रहते हैं या पालनपुर या फिर आप खेड ब्रह्मा में रहते हैं लेकिन आप सीधे डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ला जी से तो उनसे हम बात करेंगे आज वो जैसे कि खुद एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है अस्त विशेषज्ञ है तो जानते हैं कि हड्डियों को मजबूत करने के लिए सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि आजकल जो है पचास साठ या चालीस के बाद ये चीज़ें सामने आती थी लेकिन आज बीस पच्चीस साल में भी हड्डियों का दर्द होना शुरू हो जाता है कई बार कम्बर का दर्द घुटनों का दर्द और ख़ास करके हमारा जो यंगस्टर है युवा साथी हैं उनके जो है हाथों में बहुत ज़्यादा पेन होता है जैसे कि शोल्डर्स होता है आ, थोड़ा सा आजकल कंप्यूटर वाली टेक्नोलॉजी आ गया मोबाइल टेक्नोलॉजी जिसमें वो लोग बार बार मोबाइल को यूज़ करते हैं तो ये जो सर्वाइकल जिसको कह सकते हैं हमारे सर के नीचे वाला और कंधों से जुड़ा जो हिस्सा है वहां पर दिक्कतें आती हैं तो कभी कभी ऐसा करें उनका प्रिकॉशन उनका रक्षण कैसे करे, करे आप बताइए सर नमस्कार रमेश भाई जी आ, मैं पहले सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जैसे नृत्य एक कला है जी जैसे चित्र काम एक कला है वैसे ही अपने शरीर को स्वस्थ रखना तंदुरुस्त रखना वो भी एक आर्ट है एक कला है जैसे हम लोग कोई भी कला को पाने के लिए डेडिकेशन से डिसिप्लिन से उसके पीछे लग जाते हैं उसका पूरा ख्याल रखते हैं तभी जा हमको वो वो कला में मास्टरी मिलती है नहीं, नहीं। उसी तरीके से अगर हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है अपने अस्थितंत्र यानी स्केलेटन को अगर मजबूत रखना है तो थोड़ा प्रिकॉशन रखना पड़ेगा और डिसिप्लिन से अपने को काम करना पड़ेगा तो आगे जाके जब अब हमारी उम्र 40, 50 या 60 साल होती है नहीं, नहीं। तो क्या होता है कि जो कार्टिलेज होता है वो घिसना चालू हो जाता है अपना खान पान रहन सहन ये जैसे जैसे न्यू टेक्नोलॉजी आती है वैसे पहले हम लोग देखते हैं कि बच्चे आंगन में खेलते हैं प्लेग्राउंड में खेलते हैं और झाड़ पर भी चढ़ जाते हैं उनकी मजबूत स्थिति रहती है नहीं। नहीं। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलती गई और आइंस्टाइन ने भी लिखा था कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो जो बच्चे हैं उनका ब्रेन भी कम पावर वाला हो जाएगा और उनके जो हाथ पांव हैं जो मजबूत होने चाहिए उसकी जगह से कमज़ोर होते चले जाएंगे अपने आपने देखा होगा कि फ़ास्ट फूड का जमाना आ गया है हाँ हाँ। तो जहां पे भी देखो बर्गर पिज्ज़ा ये सब लोग खाते <laughs> रहते हैं और जो हमारे अस्थितंत्र को समृद्ध रखता है मज़बूत बनाता है वो खान का कम चलन हो गया है अभी आपका सवाल का जवाब मैं देने जा रहा हूँ कि जी. जो आप कंप्यूटर पे काम करते हो आ, और कई सारे मोबाइल हाँ मोबाइल और आईटी टेक्नोलॉजी वाले जो यंगस्टर है जिनको पूरे दिन कंप्यूटर पे काम करना पड़ता है हुँ, हुँ, तो उनके लिए मेरी ये गुजारिश है कि आप कहीं पे भी जाओ कोई भी जगह पे जाओ कंप्यूटर पे काम करो लेकिन हमेशा पंद्रह बीस मिनट या आधे घंटे के बाद एक पाँच मिनट का ब्रेक लो अच्छा आप देखो कि आपका पूरा मन कंप्यूटर पे लगा रहता है पूरे शोल्डर जो है आपका वो कीबोर्ड पे चलता रहता है जी, जी, तो जी. उसकी वजह से हमारा माइंड जो है वो पूरा फोकस रहता है कंप्यूटर के ऊपर लेकिन अपना जो शरीर है वो एक जगह पे फिक्स रह जाता है हुँ. तो उसकी वजह से उसको जो मूवमेंट मिलनी चाहिए सर्वाइकल स्पाइन को शोल्डर ज्वाइंट को तो वो बरबर नहीं मिलती है तो एक घंटा दो घंटा तीन घंटा जो एक ही एक जगह पर अगर बैठे रहेंगे हुँ. तो ये अपने शरीर की रचना के विरुद्ध है Okay. अपना शरीर जो है वो बैठने के लिए बना ही नहीं है okay, okay. आप देखो कि जब आप चलते हो जब घूमते हो तो आपको ऐसे ही महसूस अच्छा होने लगता है क्योंकि एक ही एक जगह पे आप दो तीन घंटे बैठोगे तो आप बोर हो जाओगे और शरीर आपको आपका कहा नहीं मानेगा सही और वो शरीर का एक सिग्नल देने का चांस है कि वो सर्वाइकल स्पोंडलोटिस होते है और आपको शोल्डर में पेन होने लगता है तब आपको जाके महसूस होता है कि हाँ भाई ये ये जगह पे मेरे को कुछ करना पड़ेगा तब आप जाके डॉक्टर के पास जाते हो तो हर एक पंद्रह बीस मिनट आधे घंटे में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए जो लोग मोबाइल पे काम करते हैं कंप्यूटर पे काम करते हैं उन लोगों को मेरी ये प्रार्थना है कि आप किसी भी बहाने आधे घंटे के बाद खड़े हो जाओ थोड़ा आप लेटरिन पेशाब करने पानी पीने के लिए खड़े हो जाओ भगवान की प्रार्थना करने के लिए भी खड़े हो जाओ लेकिन पाँच दस मिनटिंग कर करो वो आप जरूर ले बहुत ही अच्छी बात डॉक्टर साहब ने बताया डॉक्टर रविंदर शुक्ला हमारे साथ है सिद्धपुर के तो आइए बात करते हैं एक मैसेज आए लुम्बाराम गास लिखते हैं गाँव पीपला तहसील बाली जिला पाली से बात कर रहे हैं तो लिखते हैं नमस्ते जी गर्मियों के दिनों में ग्रामीण अंचल में लोगों को बिच्छू बहुत काटते हैं तभी लोग दर्द से बहुत बिलबिलाते हैं या तड़पते हैं तभी हमें क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब बताइए नमस्कार लिम्बाराम जी आपका सवाल बहुत बढ़िया है मैंने देखा लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं और <laughs> कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन वैसे ये ट्रीटमेंट नहीं देता है लेकिन एज ए जनरल सर्जन और ऐसे एम डॉक्टर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी कुछ ऐसे बिच्छू काटे या सांप काटे <laughs> तो कभी ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए क्या होता है कि लोग घबराहट में एंग्जाइटी में उनका हृदय बैठ जाता है और पेशेंट शॉक में चला जाता है वास्तव में आपने पढ़ा होगा कि रिसर्च के मुताबिक हंड्रेड में से नब्बे प्रतिशत सांप जो है वो जहरीले नहीं होते, नहीं होते। लेकिन सिर्फ काट लिया और उसकी वजह से मन में एक डर बैठ जाता है हाँ ये सोच बैठ हाँ, जाती है कि मेरे को कुछ हुआ है तो कभी ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए और आ, अगर आसपास में कोई डॉक्टर हो तो इंजेक्शन एविल मिलता है और ये टेबलेट एविल भी मिलती है जो एंटी इन्फ्लामेटरी इफ़ेक्ट देती है और कभी भी आपको जो ऐसा महसूस होता है तो आप क्या करो अगर आपके आसपास ऐसे जानवर जंगली कीटाणु रहते हैं तो हमेशा अपने पास एक एविल की टेबलेट की गोलियाँ का परचा रखना चाहिए क्योंकि कभी भी रिएक्शन आता है तो सबसे पहला एविल और दूसरा अगर कोई डॉक्टर है साथ में तो डेक्जोना इंजेक्शन आता है जो स्टीरोड है और कॉर्टिको स्टीरॉयड इंजेक्शन जो देते हैं हम लोग कभी कभी कोई रिएक्शन आता है हुँ, कोई इंजेक्शन से या ब्लड ट्रांसफ्यूजन से तो उसके बाद में भी हम लोग ऐसे इंजेक्शन एविल या डेक्जोना ये दे सकते हैं कि जिसकी वजह से जो आ, आ, इंफ्लामेटरी चेन प्रोसेस होती है अपने शरीर में कि शरीर सकम हो जाता है और फिर पेशेंट का हाइपोवोलेमिक शौक़ में एक एक प्रकार का शौक होता है जिसमें पेशेंट चला जाता है नहीं, नहीं, तो उसमें हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं और इसका ये ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसा कुछ हुए तो आप जल्दी से जल्दी नज़दीक वाले कोई डॉक्टर साहब को, को दिखाएँ और अपना इलाज कराएं जी डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारी सभी दोस्तों को खास लुम्बा राम जी ने जो सवाल पूछा है बिच्छू काटने पे जो दर्द होता है बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो ऐसे में अभी आपने सवाल पूछ ही लिया है तो मैं चाहूँगा कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया एविल टैबलेट जो आता है एविल ट्वेंटी या फिफ्टी वाला जो है एक पत्ता आप बहुत सस्ती होती है लेकिन वो अपने पास रखना है कभी तो इमरजेंसी में उसका डेट भी देख लेना आपको तीन चार साल का डेट रहता है तो आप उसमें वो टैबलेट जो है यूज़ कर सकते हैं ठीक है ना एक टैबलेट लेकिन इसके साथ साथ यही कहेंगे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आप टैबलेट लेने के बावजूद भी अगर Uh, कोई आसपास में डॉक्टर है या दूर में है तब तक आप वहाँ पर जा सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि हमने एविल गोली दिया है आगे का ट्रीटमेंट आप कीजिए डॉक्टर साहब तो उससे क्या होगा थोड़ा सा बहुत ज़्यादा जो दर्द है वो कम होगा और कुछ जो इन्फेक्शन होने वाला है या रिएक्शन होने वाला है वो नहीं होगा तो ये चीज़ें जो है प्रिकॉशन के हिसाब से बहुत अच्छा है तो बहुत बहुत धन्यवाद लुम्बाराम जी थैंक यू सो मच बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा एक और प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा गाटियों के कितने प्रकार होते हैं जैसे गाठिया बोलते हैं नड्डी वाला ये शायद बीमारी है, तो है वो कितने प्रकार के होते हैं और कैसे उसको ठीक किया किया जाता है बहुत किया है बहुत बढ़िया सवाल आपने रमेश भाई जी, ये वाके कई प्रकार होते हैं हम लोग उसको जनरल टर्मिनोलॉजी में आर्थराइटिस बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी तीन सब, तीन शब्दों से बना हुआ है ऑस्टियो मीन्स हड्डी आर्थर मीन्स ज्वाइंट और आईटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन तो अगर आपकी सांधे में कभी सूजन आ जाती है जकड़न आ जाती है कोई भी प्रकार से तो आप उसको ऑस्ट्रियो बोल सकते हैं जी, जी, जी। आर्थराइटिस के वैसे देखने जाए तो एज ए रिसर्च उसके एक सौ से भी ज्यादा प्रकार हलो। है हेलो हा जी नमस्कार सर, रेडियो 94 बोल रहे हैं जी जी रेडियो मधुबन 90.4 एफएम में आपका स्वागत है और डॉक्टर साहब हमारे इस कार्यक्रम में हैं आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में आप बताइए अपने बारे में सर जी मैं दिनेश कुमार बोल रहा हूँ जी जी जी बोलिए सर ऐसी ओके विनेश जी बोलिए क्या तकलीफ है सर जी, वो, उसमें, वो, Mindrån, हाँ, हा, गटिया के बारे में जानना आपका प्रॉब्लम क्या है वो पहले अच्छा अच्छा कितना साइज क्या है कितने समय से थोड़ा डिटेल बताइए समय से हाँ लेकिन कुछ ट्रीटमेंट आपने किया हो पहले हाँ सर थोड़ा ट्रीटमेंट भी करवाया था और आयुर्वेदिक भी चल रही थी अच्छा कितना समय हो गया इसको अभी सर सात आठ साल हुए। साल क्या उम्र है उनका उनका उम्र है 56 56 और वजन बता सकते हैं बॉडी का वजन तो नहीं बताया ठीक है छप्पन साल के हैं और छह सात साल से घाटिया का प्रॉब्लम है और बहुत जगह आपने दिखाया अभी आयुर्वेदिक भी किया लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, है ना अपने बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया विनेश जी और डॉक्टर साहब ने अभी आपको सुना है तो डॉक्टर साहब बताएंगे कि क्या करना है जी डॉक्टर साहब हाँ जी नमस्कार ये बीमारी ऐसी है जिसको गठिया बोलते हैं तो वो जॉइंट के अंदर जो कार्टिलेज होता है हाँ। जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो अपने को जब चलते हैं तो वो स्मूद लेयर होता है वो बचाव करता है तो घिसने की वजह से घर्षण की वजह से ये ऑस्टियोआर्थराइटिस या गठियावा होता है जी। अभी अगर एक बार हो गया तो ये डीजनरेटिव चेंजेस यानी उम्र की वजह से बढ़ने वाला जो चेंजेस है वो धीरे धीरे धीरे धीरे बढ़ता रहता है अच्छा। ये पिस्तालीस पचास के आसपास शुरू होता है और पचास पंचावन साठ के आस बढ़ता है तो ये कॉमन प्रॉब्लम है अपने इंडिया में आप देखोगे कई लोगों को टीचड़ है घूटन है वो मुड़े हुए होते हैं उसको बैठने में खड़े होने में दिक्कत आती है तो इसकी ट्रीटमेंट ये है कि अगर पहले हम लोग इसको डायग्नोस कर दें उसको निदान कर दें तो उसको एन, एनालसिक्स मेडिसिन जो होती है उससे अच्छा होने लगता है लेकिन उसके साथ अगर वो मोटा है तो मोटापा कम करने की वजह से उनको अच्छा महसूस होता है अच्छा। दूसरा उसके फिजियोथेरापी भी होती है एक्सरसाइज जो कि मेन स्टे है अगर आप हर रोज आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम को वॉकिंग या नी ज्वाइंट की स्पेसिफिक एक्सरसाइज या स्टेटिक क्व्री एक्सरसाइज जो आप कहीं पे भी कसरत विभाग में जाओगे तो सॉर्ट वेव डायथर्मी अल्ट्रासोनिक वेव थेरापी ये जो ये सेक का प्रकार है जी जी जी। तो उससे सूजन कम होती है हाँ। दर्द में भी आ, काफी आराम मिलता है और अगर इसके बावजूद भी अगर आपको ठीक नहीं होता है तो आप किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाएं आपका एक्सरे पढ़वाएं और एक्सरे में अगर ये स्टेज होते हैं ग्रेड वन ग्रेड टू ग्रेड थ्री अच्छा और ग्रेड वन जो होता है वो सिंपल बीमारी होती है जो अपने आप धीरे धीरे ठीक होने वाली है लेकिन उसके ऊपर आपको तवज्जो देना होता है उसका आपको निरीक्षण करके हाँ। टेस्ट करके समझना होता है यस और अगर इसमें भी आपको सेकंड या थर्ड स्टेज में अगर वो डिजेनरेटिव चेंजेस चले जाते हैं तो ज्वाइंट के बीच की जगह बहुत ही कम हो जाती है और घुटन जो है अंदर की ओर या बाहर की और मुड़ने लगते हैं हा, हा। तो उसमें दर्दी को सामान्य तौर पे जो रोज बरोज की क्रिया है नहीं, नहीं। वो चलने में सब्जी ओके, ओके। तो, तो उनके पास जाना है और एक तो पहले एक्सरे करा ले उसका रिपोर्ट देख के डॉक्टर सर्जन से और उसके बाद रेगुलर अगर वो थोड़ा सा जो भी ट्रीटमेंट है फिजियोथेरेपी से ले सकते हैं तो इससे कम हो सकता है तो चलिए डॉक्टर साहब ने बताया आपने सुना होगा विनेश जी बिनवाल वाले तो आप फिजिथेरेपिस्ट के पास जाके उनको पहले दिखाइए और वो जो भी एक्सरसाइज बताएंगे ट्रीटमेंट देंगे उसको करिए फिर एक आर्थोपेडिक सर्जन के पास आप बात कर सकते हैं और एक एक्सरा निकाल लीजिए कि क्या सिस्टम है कितना प्रॉब्लम है उसमें वो क्लियर हो जाएगा जी और अगर नहीं उससे अच्छा होता है नहीं, नहीं। तो हम लोग उनको ऑपरेशन का ट्रीटमेंट देने के लिए बताते हैं ओके okay, ओके okay. अगर नहीं हो रहा है तो ऑपरेशन भी ऑप्शन है जिसमें ठीक हो सकते हैं तो चलिए बहुत ही अच्छी बात डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ला जी बता रहे हैं और हमारे बिन वाले जो घाटिया पेशेंट है उनके लिए भी मैं कहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद अच्छी बात आपने पूछी शुक्ला जी है जो सिद्धपुर से आए हुए हैं ऑर्थोपेटिक सर्जन है आप सुनाए हैं रीडोमो वन नाइनटी पॉइंट आपका स्वास्थ्य आपके हाथ इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और मैं चाहूंगा एक और दो समझ से जुड़ना चाहते हैं है नमस्कार नमस्कार मोहनलाल जी कैसे हैं आप तो नवरात्रि की शुभकामनाएं आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं बताइए क्या तकलीफ है डॉक्टर साहब से था हाँ हाँ ये गर्दन के अंदर जकड़न आ जाती है गर्दन के तो अंदर जकड़न आता है अच्छा तो सुबह उठता हूँ तो थोड़ा यहाँ महसूस होती है हाँ तो अलग ही तकिया का मैंने बहुत मतलब बहुत मतलब पतला इस्तेमाल करता हूं। उसके बावजूद भी रहती है और ये कमर में यहाँ जो है नीचे की आपका एज कितना मोहनलाल जी एज उम्र क्या है आपका उम्र मेरा उम्र बासठ साल है बासठ साल है और क्या काम करते है आप और मैं रिटायर्ड हूँ हाँ। हाँ तो मैं घर पे ही जो है व्यायाम सुबह शाम दोनों टाइम में व्यायाम करता हूँ और योगा भी करता हूँ और मेडिटेशन भी करता हूँ क्या बात है सुबह शाम कम से कम आधा आधा घंटा बहुत बढ़िया चलो डॉक्टर साहब आपको बताएंगे आप फोन रख हाँ, सकते हैं नहीं नहीं पहले एक दो सवाल दो तीन सवाल डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं उनको जवाब है महान तेल है न महान इस्तेमाल करते हैं से जो भी जानकारी मिली है उसके ऊपर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी अगर एज साठ साल के आसपास है, है। हाँ तो उसके अंदर गर्दन के जो रीढ़ की हड्डियाँ होती है तो उसके अंदर घसारा चालू होता है जिसको हम लोग स्पॉन्डाइलोटिक चेंजेस बोलते हैं तो सर्वाइकल स्पाइन में सात ऐसी मणके होते हैं और कमर के अंदर लंबर स्पाइन में पाँच मणके होते हैं तो ये मणके के बीच में छोटी छोटी गादी होती है जो गादी जो है वो क्यूशन की तरह काम करती है जब अपने को जर्क लगता है झटका लगता है तो वो शॉक एब्बॉर्ब कर लेती है और उसके पीछे से करोड़ रज्जू की मगज के अंदर से जो निकलने वाली नसें हैं वो गले में से होके हाथ में जाती है और कमर में से होते पाँव में जाती है तो अगर कभी कैसा होता है कि अपने उम्र के हिसाब से घसारा चालू होता है तो अंदर का जाने आने का मार्ग जो होता है जिसको हम स्पाइनल कैनाल बोलते हैं तो स्पाइनल केनाल की जगह कम हो जाती है उसको स्पाइनल कैनाल स्टिनोसिस बोलते हैं हुँ, हुँ. तो स्पाइनल कैनाल स्टिनोसिस की वजह से जो नस के अंदर की संदेशा की आपवले होती है जो अवर होती है हुँ. वो कम होती है और उसके हिसाब से हम लोगों को हाथ में जनजनाटी होती है कभी कभी पाँव में भी जंझनाटी जन होती है जब आप ज्यादा दूर तक चलते हो तो आपके पाँव में दर्द ज़्यादा होने लगता है हुँ, हुँ. तो ये सब तकलीफें होती है तो उसका इलाज कैसे करें तो सबसे पहले आप एक बार सर्वाइकल स्पाइन का और लंबर स्पाइन का एक्सरे करवा लें अच्छा दोनों का एक्सरे कर लें और आप कोई डॉक्टर से दिखाएं और उनके पास जाके आप आ, कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें जैसे कम पावर वाली गोली लेते हैं डाइक्लोफिनाक ऐसी गोलियाँ जो ज्यादा पावर वाली होती है वो लम्बे टाइम तक लेने से वो उसमें किडनी के ऊपर असर होने के चांसेस है हा, हा, हा। तो हम हमारी ये सलाह है कि आप कम पावर वाली गोली लो चाहे धीरे धीरे उसकी असर बनेगी उसके साथ कैल्शियम सप्लीमेंटेशन लेना है जो कि घसारा कम करता है फिजियोथेरापी भी करानी है धन्यवाद शुक्रिया हेलो नमस्कार नाम बताइए कुमार अरविंद जी स्वागत है आपका कैसे हैं आप बस सर ठीक है आप कैसे हैं बहुत अच्छा लग रहा है आप बताइए डॉक्टर साहब हमारे साथ है के डॉक्टर सर, सर, जानकारी मिल सकती है आप बताइए तो सर जी वो उनके वो, मतलब बच्चों का ऑपरेशन भी जल्दी करवा लिया था लेकिन अभी वो उनको बैठ रहा है ठीक हो रहा है शुरू हो जाते हैं हाँ हाँ इसके लिए पिछली बार जो डॉक्टर नेचुरोपैथ आए थे उन्होंने बहुत अच्छी तरह से डाइट सिस्टम बताया अच्चे? था आपका आपका खाने का जो तरीका है ना उसमें चेंजेस करना पड़ेगा उसका चार्ट बनाना पड़ेगा तो हमारे नेचुरोपैथी के डॉक्टर हैं उनसे एक चार्ट बनवा लो और खाना आ? उस ढंग से आपको खाना पड़ेगा ठीक है ना क्योंकि जितनी बार आप ऑपरेशन करते हैं फिर खाना वहीं खाते हैं तो वापस वो बढ़ जाता है फिर वापस करना पड़ता है तो ये तो आपका चलता रहेगा ज़िंदगी भर इसलिए आप खाने का जो स्टाइल है आपका खाना पचे और हजम होए और पेट साफ होए उसके लिए आपको जो है एक डॉक्टर है नेचुरोपैथी का उनका मैं बाद में आपको बाद में मेरे को फ़ोन करना मैं नंबर दूँगा आपको और फिर आपको बताएंगी कि कैसे आपका खाना होना चाहिए सुबह दोपहर और शाम का तो उससे एक महीना भर वो डाइट चार्ट पॉलो करते हैं तो आपको पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा ठीक है ओके ओके बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका आप सुन रहे हैं रेडिमो बन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में इस कार्यक्रम में आप डॉक्टर शुक्ला जी हमारे साथ हैं आज के इस विशेष कार्यक्रम में और सिद्धपुर से पदार हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं उनसे बातें हो रही हैं तो बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं रेडिमो बन नाइन्टी सुनते रहो मुस्कराते रहो में थोड़ो मोड़ा मारो पुरियो जा थोड़ो तरसो जावे ओ जावे कोई जावे ओ जावे मरु जाोरबंद नखरा ऑल च गोरबंद गौर बंद गूंत गोरबंद च रवती गौर बंद पोया ओ पोया कोई पोया ओ पोया गौर बंद नक रोली जमा दो गौर बंद कमाड़ी मारो गौर बंद टाको कमाड़ी मारो गौर बंद टाकियो देखत ही वड़ो हरके ओ हरके कोई हरके ओ हरके मारो गोर बंद नखराणो आलिद मारो मारू गोर बंद नकाल टी बी यानी तपेदिक रोग बस एक बीमारी है इसका उपाय संभव है अगर आपके पास सही जानकारी हो तो आइए टीबी के निवारण के बारे में जाने कुछ महत्वपूर्ण बातें टीबी शरीर के कई अंगों पर हो सकती है लेकिन छाती की टीबी सबसे ज़्यादा पाई जाती है टीबी हड्डियों के ऊपर भी असर करती है टीबी गले में गांठ की तरह भी हो सकती है टीबी बाहों के अंदर गांठ की तरह भी हो सकती है शरीर के किसी भी अन्य भाग पर भी टी हो सकती है किडनी में भी इसका इन्फेक्शन हो सकता है और भारत में ये सबसे ज्यादा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 वो कभी माँ तो कभी बेटी तो कभी बहन बनकर घर की शान बढ़ाती है Woman, हमारी पहचान, नारियों के स्नेह और समर्पण को सलाम करता एक शो वंदे मातरम सुनिए हर रविवार सुबह 10 से 11 बजे तक सिर्फ रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर सुनते रहो नमस्कार आप सुन रहे मधुबन 90.4 एफएम आपका स्वस्थ आपके हाथ में इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और एक हमारे दोस्त अरोरा जी लाइन पर बने हुए हैं हेलो नमस्कार नमस्कार सर हाँ अरोरा हाँ। जी स्वागत है आपका आपका स्वस्थ आपके हाथ में इस कार्यक्रम में और सिद्धपुर के डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ला जी हमारे साथ है स्टूडियो में बात करिए नमस्कार अरोरा जी बोलिए बोलिए अरोना चाहता हूँ हाँ बताइए जी बताइए से होने के कितने चांसेस हाँ अगर किसी पेशेंट को रिमोटोइड आर्थराइटिस है यानी संधिवा है जो जिसको घूमता हुआ है फिरता हुआ ऐसे भी बोलते हैं तो उसमें डॉक्टर वो उसको ट्रीटमेंट में स्टीरोड्स देते हैं तो ओरल स्टीरॉयड्स जो जाते हैं तो उसमें काफ़ी लंबे समय तक ये स्टीरोयड देने पड़ते हैं और ये स्टीरोड से आगे जाके काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं इसमें एक प्रॉब्लम है ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डी कमज़ोर हो जाती है और ये प्रॉब्लम जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे हर एक को महसूस होती है लेकिन जो पेशेंट होते हैं जिनको ओरल प्रेडनीसोलोन या डेफ्लाजाकॉट ऐसी कोई स्टेरोइड की गोली चालू होती है तो उसमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा होने के चांसिस हैं और उसके बाद ऑस्टिओपोरोसिस की वजह से फिर फ्रैक्चर होने के भी चांसिस हैं तो मेरा ये मानना है कि स्टीरोयड जो है वो अगर उसके बिना अगर ट्रीटमेंट होती है तो वो बहुत बढ़िया है अगर स्टीरोयड लेनी भी पड़ती है तो आप धीरे धीरे उसको टेपरिंग डोज लेके कम भी कर सकते हैं और अगर स्टीरोयड के बिना नहीं चलता है तो ऐसी गोली लेनी चाहिए कि जो स्टीरोयड अपने शरीर को ज़्यादा साइड इफेक्ट या कॉम्प्लिकेशन नहीं करे थैंक यू थैंक यू अरोराज थैंक यू अरोरा जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छा सवाल किया थैंक यू सो मच आप सुन रहे हैं रेडमोट वन नाइन जी आपका स्वस्थ आपके हाथ में इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोग बातें करते हैं सवाल करते हैं मैसेज करते हैं तो खुशी होती है एक और दोस्त हमसे जुड़ना चाहते हैं भरत रावल जी खेड ब्रह्मा से हलो नमस्कार नमस्कार जी जी हाँ बात करो चाल से हाँ हाँ। आवाज आवती थी। थी सवाल जरा आवाज़ एक बार रिपीट करो। हाँ बोलो। भरत भाई बोलो हाँ, हाँ। जीवी बहुत तो तो था डायक् पेरासिटामोल युनिसन गोड़ी आए टेब्लेट डेन पी हाँ जो पर पर दिण दिण। बराबर हमें हूँ तरा सवालों जवाब आप पेलूँ तो तमें जे करूँ कि ढीचणनी अंदर इंजेक्शन लेवात कर ढीचनी अंदर इंजेक्शन ले अगले एवं मानिए कि बने त्या सुधी ढीचनी अंदर कोईपण इंजेक्शन लेव जो ये नहीं ज्यासुदी दुखाव सोजो कड़तर एमने राहत थती हो त्यीचनी अंदर इंजेक्शन आप घर इन्फेक्शनों और बीजा ऑस्टिओपोरोसिशीस रहता है पर जयरे पेशंटी उम्र घनी वे तरी तो उम्र नार ना उम्रित्तेर एसी वर्ष अनेजे पेश ओस्टिओीस रिमोट आर्थराइटिस्थी पीड़ात होने नी, हो हो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करा नागत होवा केस में घनी पेशंट ने कोओपरेसन थी समझा डीचणनी अंदर इंजेक्शन आप इंजेक्शन प्रॉपर रीते आप बहुत मोटो कॉम्प्लिकेशन थत तो नहीं सारी इफेक्ट मे पची घर शूँ थे दर्दी ने कायम मज्जेक्शन ले पेला इंजेक्शन सारूँ थू फिर पंदर दिवसे महीने बे महीने फरी इंजेक्शन मुकाव है एना कारण हाड़कानी अंदर जो कार्टिलिद नामत आए थे चीकाशनी ओछी थी जाए लेटर ऑन ऑस्टिआर्साइटिस्ट बड़ो थी जाए कि नी रिप्लेसमेंट करा चांस वी जता बीजों सवालों डेन पी लैवा तो डेन पी गो सारी है डायक्लोफिनाक पेरासिटामोल अग प्रिस्क्राइब करे परंतु जयरे रिमोटेड आर्थराइटिस्स है कि रिमोटेड आर्थराइटिस् दुनिया में कोई परफेक्ट दवा एम लाबा समय सुधी दवाओ ली पड़े तो आवा केस में डेनपी गोड़ी ना लेके डायक्लोफेनाक गोड़ी फिल्ट्रेशन थे किडनी में थी और अपना शरीर में पेशाब वटे बहार निकले तो ये वरमवार लांबा समय सुधी डायक्लॉफेनाकनी गोड़ी लेम तो ये किडनी फिलिल्ट्रेशन पर एट्ले अशुद्धि दूर करने की पद्धति किडनी में होर की अशुद्धि पेशाब वटे बहार निकली देखे एम कार्य में खलेल पोँचे मुश्किली पहुँचे ने लांबा गाड़े बे तर वर्षे चार वर्षेरा किडनी रिपोर्ट कराओ यूरिया क्रिएटिंगन तो ये रिपोर्ट में यूरिया क्रिएटिंगन बहुत पची पेशंट ने डॉक्टर कहें भाई आ तुम दवा लीधी एना कारण तुम्हारी किडनी हमें फेल थवा माँ है तो एना कारण पीछे डायालिशीसरे करू पड़े और जो डायालिशीस ट्रीटमेंट ना थाय तो है उपाय तरीके तेरे किडनी चेन्ज करी पड़े जन किडनी ट्रांसप्लांटेशन कहम मेरी सलाह ये पेरासिटामोल गोड़ी अथवा पायरोक्सिकाम डोलोनेक्स गोड़ी, अभी गोड़ी के जे आ गो लेप्रोसिन गोड़ी साइड इफेक्ट ओले धीमे धीमे मटाड़ से पर तमने साइड इफेक्ट नहीं करे हेलो जी जी आपको भी ढेर सारी शुभकामना बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका थैंक यू सो मच आप सुन रहे हैं रेडोमो वन एफएम आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में इस कार्यक्रम में डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ला जी हैं जिनसे बातें हो रही हैं और काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं जैसे कि हड्डी के जो भी प्रॉब्लम्स है हड्डी से जुड़े हुए जो भी बीमारियां हैं जैसे दर्द है या फिर कमर का दर्द है घुटनों का प्रॉब्लम है इन सारी चीज़ों को आप पूछ सकते हैं तो एक और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हलोकार नमस्कार।, नमस्कार नाम बताइए सर जी प्रधान साहब बोलिए कहाँ से बोल रहे हैं जी जी स्वागत है बताइए क्या तकलीफ है डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपको हाँ जी हाँ जी, जी बोलिए डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपको जी तो बात करता तो हूँ जी ले आप आराम से बात करिए बोलिए बिल्कुल सर अभी ऐसा है सर की जैसे आपने बताया होटल इंजेक्शन ले लेना चाहिए हाँ जी ज्यादा बढ़ती है जी अभी बहुत सारे ऐसे निकल रहे हैं डॉक्टर अस्पताल पर वो लोग ज्यादातर देते हैं भी वहाँ पे दे देते हैं फ्री लगाते हैं सही बात है आपका हाँ जी सर हाँ आपका नाम शुभना जान सकता हूँ हाँ सुथार साहब हाँ मैं आपको बताता हूँ सही बात आपने पकड़ी है कि कभी कभी क्या होता है कि एक आदमी को घुटन में इंजेक्शन दिया उसके बाद उसको ज़रा अच्छा हो गया तो वो क्या करता है आसपास वाले को बोलता है कि मैंने बहुत सारी दवाई ली लेकिन मेरे को अच्छा नहीं हो रहा था और उस डॉक्टर ने मेरे को जब से इंजेक्शन दिया है तो इतना अच्छा हो गया है कि मैं अच्छा अच्छी तरीके से चल फिर सकता हूँ घूम सकता हूँ तो उसको देख देख के आ, दूसरे पेशेंट्स भी तैयार हो जाते हैं और उसको भी बिल्कौर, बिल्कौर। उसको भी डॉक्टर लोग इंजेक्शन देते हैं मैंने कई ऐसे डॉक्टर को भी देखा है कि जो हर वक्त ये इंजेक्शन देने का ही काम करते हैं <laughs> लेकिन मैं इसके खिलाफ हूं मेरा स्पष्ट ये मैसेज है कि ज़्यादा करके जब तक इंजेक्शन के बिना उसको अच्छा हो सकता है तो हम लोग को यही प्रयत्न करना चाहिए कि इंजेक्शन ये एक जो मेथड है वो शॉर्ट है शॉर्टकट आप समझते हो ना कि जैसे कोई आदमी को धनवान बनता है बनना है तो चोरी करके लूटफाट करके भी धनवान बन सकता है लेकिन वो शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए इसी तरीके से घुटनों में इंजेक्शन है वो शॉर्ट करके अच्छा दूसरी बात इंजेक्शन के भी कई प्रकार है एक प्रकार है उसमें स्टीरॉयड देते हैं डेपोमेड्रोल या केनाकॉट ऐसे जो स्टीरोड है वो इंजेक्शन नुकसान करते हैं लेकिन कभी कभी हमको भी लगता है कि पेशेंट बिल्कुल चल नहीं पाता है और वो कभी भी रिप्लेसमेंट नहीं कराएगा जैसे कि उम्र उसकी सत्तर साल अस्सी साल हो जाती है बाद में उसका जो स्टेमिना कम हो जाता है शरीर में डायबिटीज़ बीपी सब कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा रहते है तो वो पेशेंट वैसे भी चल नहीं पाता है तो उसको हम लोग आखिरी तौर पे इंजेक्शन दे सकते हैं, लेकिन अगर उम्र 40 साल 50 साल है तो हम लोग उसको बताते हैं कि आप फिजियोथेरापी कराओ मेडिसिन लो वज़न कम करो और ऐसी एक्सरसाइज करो जिससे धीरे धीरे आपका घुटनों का रिप्लेसमेंट भी न करवाना पड़े और इंजेक्शन भी न डलवाना पड़े लेकिन यहाँ पे क्या होता है देख देख के दूसरे को देख के पेशेंट बोलता है, अरे वाह मेरे को अच्छा हो गया तो फिर सब लाइन लग जाती है और बाद में किसी किसी को तो इतने कॉम्प्लीकेशन होते हैं जिसमें इन्फेक्शन ये सब रहता है तो मेरी ये सलाह है कि आप रुपया करके नहीं करवाइए शॉर्टकट नहीं अपनाए क्योंकि अगर इससे अच्छा होता तो फिर रिप्लेसमेंट करवाना ही नहीं पड़ता सही बात है, सुतार जी, है। हाँ जी ओके सुधार जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हाँ इंजेक्शन जो है वो कभी इंजेक्शन हम लोग हमारे हॉस्पिटल में भी हम लोग नहीं उसको करते हैं अब दूसरा प्रकार है विस्को सप्लीमेंट जिसको बोलते हैं तो हमारे जो ज्वाइंट है उसमें फ्लूड रहता है साइनोवियल फ्लूइड तो वो चिकास वाला होता है और कभी कभी पेशेंट को 60, 65 की एज होती है तो उन लोगों को विस्को सप्लीमेंटेशन हाइलोरनिक एसिड वाला वो इंजेक्शन आता है वो थोड़ा कॉस्टली आता है 5000, 7000 के आसपास का वो होता है तो वो लगाने से ज़्यादा कोई तकलीफ़ नहीं होती है लेकिन वो भी उसका इतना इफ़ेक्टिवनेस नहीं है कि हम लोग उसको हंड्रेड गारंटी के साथ बोले कि आपको ठीक हो ही जाएगा ये एक प्रकार है ट्रीटमेंट का तो ये किसकी लाइफ की हाँ विस्को फ्लूड विस्को फ्लूड की लाइफ के अंदर भी बहुत सारे मतभेद है जैसे किसी को अगर हम लोगों ने दिया और उसको अच्छा हुआ तो काफ़ी साल तक अच्छा रह सकता है कभी कभी पाँच सात या दस साल तक भी उसकी इफेक्ट रह सकती है और उसको हम लोग दो या तीन बार भी दे सकते हैं दो दो वीक के ऊपर और किसी किसी को तो ऐसा भी होता है कि उससे कोई इफेक्ट ही ना हो क्योंकि हर एक आदमी का खुद का बंधारण अलग अलग होता है और जॉइंट के अंदर जाने के बाद वो कैसा इफ़ेक्ट डालेगा वो इंडिविजुअल के ऊपर सब्जेक्टिव है तो हर एक को एक समान उसका इफ़ेक्ट होना मुमकिन नहीं है किसी को कॉम्प्लिकेशन भी होता है उससे एलर्जिक रिएक्शन भी होते हैं चमड़ी जो आजू बाजू की होती है वो लाल लाल हो जाए और फिर चार पाँच दिन तक सूजन रहे उसके बाद धीरे धीरे कम होना चालू होता है उससे ज़्यादा कोई वो प्रॉब्लम नहीं होता है लेकिन उसकी इफ़ेक्टिवनेस के बारे में सोचे तो कभी अच्छा होता है कभी बहुत ही अच्छा होता है और कभी बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता ये सब हम पेशेंट को बताते हैं और अगर वो पेशेंट बोलता है कि मेरे को पैसा खर्चना है तो हम लोग उसको देते हैं धन्यवाद नमस्कार थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका आप सुन रहे हैं रेडीमोट वन नाइनटी पॉइंट आपका स्वस्थ आपके हाथ में इस कार्यक्रम में हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और आशा करता हूं आप सभी को अच्छा लग रहा है एक और दोस्त हमारे साथ जुड़ रहा है हेलो हाँ जी नमस्कार नाम बताइए हाँ जी तो हाँ क्या नाम है अशोक ना। भाई जी बोलिए बताइए हाँ जी हाँ जी आ, हाँ वो दांत में क्या प्रॉब्लम है आप बताइए फिर से एक बार रफ यानी खोर दरे होते हैं हाँ तो हाँ सही बात है तो, हाँ तो कभी कभी बच्चे हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ सही बात है अभी मैं आपको ये जवाब देता हूँ कि कभी कभी बच्चे लोगों को मिट्टी खाने की या चौक खाने की या पेन खाने की या दीवार को ऐसे चाटने की भी आदत होती है और ये आदत इसलिए बन जाती है क्योंकि अपने शरीर को जो न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स चाहिए जो खान पान में जो कैल्शियम पोटेशियम विटामिनस मिनरल्स आदि जो चाहिए वो आ, पर्याप्त मात्रा में अगर मिलता है तो बाहर से हम लोग को खाने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती है लेकिन बच्चों को अगर ये सही प्रमाण में हर रोज नहीं मिलता है तो उसके दांत पे बाल पे, आंख पे, चमड़ी पे और शरीर के विकास के ऊपर भी उसकी असर होने लगती है तो आप अपने बच्चे को खून बड़े ऐसा खुराक दो जैसे मेथी गुड़ चने और हरी सब्जी पालक की भाजी मेथी की भाजी तांदर की भाजी काली खजूर बीट का रस ये सब देने से खून बढ़ता है और कैल्शियम के लिए सबसे अच्छा है दूध दूध के अंदर आप कोई भी प्रो बॉर्नविटा हॉर्लिक्स ऐसा कुछ भी उसको चॉकलेट जैसा पाउडर अच्छा लगे वो अगर वो नहीं पीता है फिर भी आप उसको बताएं कि आ, उसके आगे बढ़ने में बच्चे को बढ़ने में ये जरूरी है और ये सही मात्रा में अगर नहीं जाएगा तो उसका विकास बरोबर नहीं होगा और आगे जाके दांत में वो चमड़ी में भी उसकी असर होती है और फिर वो आगे पीछे मिट्टी खाने लगती है उसके बाद उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो क्रूमी बन जाते हैं उसके पेट में जाके तो ये अच्छी बात नहीं है आप अगर हो सके तो किसी डेंटिस्ट या फिर किसी फिजिशियन को दिखा के अपनी ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं थैंक यू ओके अशोक जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका आप आप सुन सुन रहे रहे हैं हैं एफएम आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में को बहुत सारे मैसेजेस आए लेकिन अभी फोन डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार। बात कर रही है हाँ बोलो आ, जो के मिलता हाँ जी तो हमेशा दूध सही आ, बात है मलाई के बिना ही दूध पीना चाहिए जैसे आपकी उम्र 20-25 से बढ़ जाती है तो मलाई के अंदर कोलेस्ट्रोल ज़्यादा होता है और वो अपने शरीर को इतना आवश्यक नहीं होता है क्योंकि दूसरी कोई भी जगह जगह से मिल सकता है तो वो बिना मलाई का दूध अपने को हानिकारक नहीं होता है और आगे जाके उसका इफेक्ट कम होता है साइड इफेक्ट की बरोबर उसका दूसरा भी खाने में मैं ये बताना चाहूँगा कि मलाई बिना मलाई का दूध और रात को और सुबह को एक एक चम्मच मेथी दाना खाइए मेथी का जो दाना आता है ना सूखी मेथी आती है उसकी एक एक चम्मच लेने से चिकास बढ़ती है कैल्शियम बनता है और शरीर को मजबूती मिलती है लंबे समय तक आपका जॉइंट है वो अच्छा रहेगा चिकाश बनी रहेगी थैंक यू 47 है है वजन वजन इसका 70 बराबर तो थोड़ा मोटापा कम करने का प्रयत्न करो आ, तो ये सही बात है कैल्शियम आप हाँ कैल्शियम आप काफी सारी कैल्शियम की गोली होती है लेकिन अगर आपकी उम्र चालीस पिस्तालीस से ज्यादा है और कैल्शियम एक्टिव फॉर्म में चाहिए तो आप कैल्शी ट्रियोल कंटेंट वाली गोली ले सकते हैं जो एक्टिव फॉर्म होता है उसमें आप ट्रेड नेम में जाओगे तो बायोडी थ्री प्लस आती है मैकलीट्स की और दूसरी कंपनी अभी है जेम कॉल प्लस आती है फिर तीसरी है सेलकाल ओ एस करके है आ, अच्छी विटामिन वाली कोई भी कंपनी आप लोगे और वो दो तीन महीने तक लेना पड़ेगा हर रोज एक टाइम पर और आपको हर बार बार महीने में दो से तीन महीने लेने से वो ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करता है अपना हड्डी का फ्रैक्चर कम करता है अगर कभी गिर जाओ तो भी अपना हड्डी ये मजबूत रहेगी तो फ्रैक्चर होने के चांसेस कम रहते हैं मेरी को वो में नहीं है वो दर्द ज़्यादा हाँ। सही बात है हाँ जी हाँ जी वो कैल्शियम की कमी की वजह से विटामिन डी भी आप ले सकते हो विटामिन डी थ्री की 60,000 की कैप्सूल आती है वो हर हफ्ते एक लेनी होती है हर संडे को आप ले सकते हो दो या तीन महीने तक आप ले सकते हो उसके बाद फिर स्टॉप करना है फिर दो तीन महीने जाने के बाद विटामिन डी थ्री की कैप्सूल आती है वो हर हफ्ते आप एक ही कैप्सूल लेना है सिक्सटी इंटरनेशनल यूनिट को बोलते हैं हाँ जी ओके महेश जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब कुछ टिप्स देने वाले हैं तो मैं चाहूँगा अभी फ़ोन कॉल्स नहीं लेते हुए डॉक्टर साहब जो टिप्स बता रहे हैं उसको सुनेंगे हाँ नमस्कार आ, मैं डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ला ऑर्थोपेडिक सर्जन आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट में आ, जाते जाते मैं आप सबको अगर हो सके तो दस ऐसी बातें बताना चाहूँगा जो कि आपकी हड्डी को आपके जॉइंट्स को तंदुरुस्त रखें और लंबे समय तक वो आपका साथ दे। तो अगर आपके पास पेन है नोटबुक है तो आप कृपया करके लिख भी सकते हैं क्योंकि ये टेन कमांडमेंट है जो अपने शरीर को भी स्वस्थ रखता है हड्डी को ये मजबूत बनाता है सबसे पहली बात है अपना मन अपने मन को हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड में रखें हकारात्मक विचार शैली रखे हमेशा हकारात्मक विचार शैली वाला आदमी कभी भी अगर बीमार भी पड़ता है तो वो काफ़ी जल्दी ठीक हो जाता है और उसके शरीर में कोई भी कॉम्प्लिकेशन होने के पहले शरीर ही उसके अंदर बचाव करने का काम चालू कर देता है तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको तंदुरुस्त रहना है तो सबसे पहले अपने मन को तंदुरुस्त रखे पॉजिटिव एटीट्यूड रखे हकारात्मक विचार शैली का सबसे बड़ा इम्पैक्ट अपने शरीर पर होता है घुटनों पर भी होता है अच्छा दूसरी बात है सेकेंड पॉइंट है ज़्यादा रात को जल्दी सो जाए रात को ज़्यादा देर तक नहीं जगे इंग्लिश में कहावत है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइस और गुजराती में भी कहवत है रात्रे वहला जय सूए वह उठे वीर बड़ बुद्धि ने तन वे सुखमा रहे शरीर रात को ज़्यादा देर तक हम लोग कंप्यूटर व्हाट्सएप या सब देखते रहते हैं उसकी वजह से आँखों पे, मन पे ये असर होता है और अगर आप जल्दी उठ जाते हैं तो आपको एक्सरसाइज का अपने शरीर के लिए टाइम मिलता है और आपका टाइम जो है वो हकारात्मक पोजिशन में जाता है तो आपका मन और शरीर हमेशा तंदुरुस्त रहता है तीसरी बात है थर्ड पॉइंट है मेडिटेशन हमेशा सुबह में उठ कर दस या पंद्रह मिनट शरीर के लिए ध्यान करें परमात्मा का ध्यान करें और अपने शरीर को एक लय में लाए क्योंकि हम लोग देखते हैं सुबह उठ के फटाफट तैयार हो हम लोग अपना बिजनेस करने के लिए धंधा रोजगार या बच्चे लोग पढ़ाई करने के लिए जाते हैं लेकिन अपने शरीर को एक सेटिंग में रखना चाहिए हारमोनी में रखना चाहिए क्योंकि जब अपना शरीर हारमोनी में रहेगा तो उसकी इम्पैक्ट अपने हेल्थ पर पड़ेगी मेडिटेशन तो ऐसी बात है जो मैंने सीखी है ब्रह्मा कुमारी से भी कि ये शरीर के लिए हड्डी के लिए बहुत ही जरूरी है मेडिटेशन के साथ साथ आप प्राणायाम भी कर सकते हैं कपालभाती अनुलोम विलोम अने भस्त्रिका ये सब प्राणायाम जो होते हैं वो अपनी रेस्पिरेटरी और कार्डियो कार्डियक सिस्टम के लिए बहुत ही बढ़िया है और अगर आपको चलना है घूमना है तो आप घूमोगे कैसे अपने घुटनों पे ही घूमोगे अगर अच्छी तरीके से घूमना है तो शरीर को तंदुरुस्त और कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत रखना पड़ेगा अपने मसल्स और बॉडी को तंदुरुस्त चौथा है एक्सरसाइज हमेशा सुबह उठ के एक घंटा और शाम को पंद्रह बीस मिनट एक्सरसाइज करिए एक्सरसाइज हर एक को अलग अलग होती है ऐसा करना है कसरत को अपनी हॉबी बनाएं। जैसे को किसी को चलने की हॉबी होती है किसी को स्विमिंग की हॉबी होती है किसी को हॉबी होती है, है साइकिलिंग की और किसी को हॉबी होती है अपना शरीर मजबूत बनाने के लिए जिम जाने की तो अपनी हॉबी के अनुसार आप हरेक हरेक हरे को पाँच दस पंद्रह मिनट करके शरीर को इतना मजबूत बनाओ मसल्स को इतना मजबूत बनाओ कि जब आप नीचे बैठते हो तो खड़े होने में सीढ़ी चढ़ने में चलने में जो दिक्कतें आती हैं वो दिक्कतें कम हो जाए पाँचवीं है खान ज़्यादा तीखी तली हुई चीज़ें न खाए फास्ट फूड से दूर रहे दूध हरी सब्जी फल फ्रूट ऐसा आप इस तरीके से खाएं कि अपना जो आहार होता है अपनी जो थाली होती है इसमें 25 परसेंटेज अपने को ये सब्जी हरी पत्ती और सलाद खाना चाहिए जिससे कि शरीर मजबूत भी बने और उसके अंदर प्रॉब्लम कम हो जाए छठा पॉइंट है सिक्स पॉइंट है नीचे बैठना उठना कम करें ज़्यादा करके हमने देखा है कि लेडीज़ को फोर्टी फिफ्टी के आसपास घर में साफ़ सफाई का कचरा पोतू आसन कपड़ा ये सब हर रोज करना पड़ता है और उसके वजह से ज़्यादा नीचे उठना बैठना पड़ता है और एक बार अगर आपका गसहारा चालू हो जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस सेकंड स्टेज में आता है तो उसके बाद ये बढ़ता ही चला जाता है हम लोग काफ़ी पेशाण को भी देख चुके हैं कि जो ज़्यादा देर तक पाल्टी लगा के भगवान का ध्यान देते हैं क्रियाकंड करते हैं पूजा पाठ करते हैं घंटों का घंटों बैठे रहते हैं फिर बाद में उनके ऑस्टिओ बढ़ जाता है डिफॉर्मिटी बढ़ जाती है उसमें चलने में तकलीफ होती है और लास्ट स्टेज में फिर हमको नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ता है तो हम आपको आज ये मैसेज देना चाहेंगे कि अगर आपको नी रिप्लेसमेंट से बचना है तो शरीर को मजबूत बनाना है और नीचे उठना बैठना पथ पलाठी लगा के ज़्यादा नहीं बैठना है सातवीं चीज़ है मोटापा कम करें रिड्यूस योर बॉडी वेट अगर आपको वजन कम करना है तो खानपान में और एक्सरसाइज में ध्यान रखना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि खाना बंद कर दें आप दिन में चार पाँच या छः बार खाएं, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाएं, थोड़े थोड़े तीन चार घंटे के अंतराल पे खाएं, पानी ज़्यादा पिए हर रोज दिन में तीन से चार लीटर पानी पीने से शरीर की अशुद्धि कम हो जाती है और शरीर में मोटापा भी कम होता है आठवीं चीज़ें हमेशा अपने ईश्वर का ध्यान धरें जो हमें अच्छे काम करने के लिए शक्ति देता है हमने देखा है कि हमारी जो शक्तियाँ हैं वो वेस्ट हो जाती है वो हमारी शक्तियाँ आगे पीछे किसी को कुथली करने में किसी के खराबी करने में निकल जाती है तो उससे अच्छा है कि 10-15 मिनट अपने प्रभु का ध्यान दरें जो परमात्मा है वो हमें शक्ति देता है अच्छे काम करने के लिए तो ये बात हम लोग ट्रीटमेंट में भूल जाते हैं सिर्फ प्रिस्क्राइब करते हैं ये दवाई लो ये दवाई लो लेकिन अगर आपको अच्छा करना है तो परमात्मा का ध्यान करना चाहिए नौ नंबर है जब भी ज़रूरत महसूस हो अपने डॉक्टर से इलाज करवाएं। लापरवाही न बरतें पेन किलर को बेलगाम इस्तेमाल न करें क्योंकि पेन किलर्स के ज़्यादा इस्तेमाल से किडनी की खराबी हो सकती है हड्डी में दूसरे प्रॉब्लम हो सकते हैं हार्ट पे भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। और इस तरीके से ए, पेन किलर्स का ज़्यादा इस्तेमाल न करें अगर ज़रूर पड़े तो ऑपरेशन भी आप करा सकते और लास्ट है अपना आत्मविश्वास बरकरार रखें सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें हंसते रहे मुस्कुराते रहे <laughs> भी रिलैक्स अपने और अपने फैमिली के लिए वक्त निकालें थोड़ा वेकेसन पे जाए हर साल में 10-15 दिन अपने खुद के लिए भी निकालें जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया 10 जो विशेष पॉइंट्स है वो आपने सुनाया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को अच्छा लग रहा होगा काफ़ी फ़ोनस आ रहे थे हम चाह रहे थे कि आप लोग डॉक्टर साहब को शायद देखेंगे कुछ बातें हो तो मैं नंबर दे देता हूँ आप डॉक्टर साहब से सीधे बात कर सकते हैं तो डॉक्टर वीरेंद्र साहब का नंबर है नाइन टू फाइव थ्री सेवन थ्री जीरो फाइव नाइन ये डॉक्टर साहब का नंबर है नाइन ऐट टू फाइव थ्री सेवन थ्री जीरो फाइव नाइन तो ये डॉक्टर साहब का नंबर एक और नंबर भी शायद आप ले सकते हैं एट फोर सिक्स नाइन ज़ीरो टू सिक्स फाइव सेवन टू एट फोर सिक्स नाइन जीरो टू सिक्स फाइव सेवन टू शाम को सात से आठ के बीच बात करने के लिए आप शाम को सात से आठ के बीच में इसी समय डॉक्टर फ्री रहते हैं तो उस समय आप बात करिएगा और मैसेज कर दीजिए मोस्ट अच्छा चीज़ है कि आप मैसेज कर दीजिए क्या प्रॉब्लम है तो डॉक्टर साहब को छः से आठ के बीच में आपको फ़ोन करके बात कर लेंगे ठीक है सबसे अच्छी बात यह है और अगर आपको आ, मैसेज के बाद एक मैसेज आ जाएगा कि आप ये टाइम पर बात करो तो ये टाइम पर आप बात कर सकते हैं ठीक है छः से आठ के बीच में आप करिएगा और जाते जाते एक और डॉक्टर साहब नंबर हमारे दोस्त मांग रहे थे नाइन फोर वन फोर डबल जीरो फोर ये डॉक्टर टीएन सिंह जी का नंबर है जिनको चाहिए था उनके लिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ नाइन फोर वन फोर डबल जीरो फोर ये डॉक्टर टीएन सिंह जी का नंबर है इनसे भी आप बात करना चाहें तो कर सकते हैं तो आप सभी ने बहुत अच्छी बातें की और अच्छा लगा और बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया एक बार फिर से डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और